याद याद जान उसको कहते हैं कि अपने सिवाय दूसरी कोई चीज दिखे न और संसारी उसको कहते हैं कि जिसको संसार छोड़कर दूसरी चीज मिली थी। भक्त उसको तो कहते हैं जिसको भगवान छोड़कर दूसरी चीज मिल उसका नाम होता अद्वैत रहता है दूसरे विषयाद्वैत ईश्वराद्व और ज्ञानाद्वैत ये तीन प्रकार के अद्वैतों से है तो विषयाद्वैत से सब संसार ही है मतलबी लोगों ने ये ईश्वर का नाम जोड़ रखा है और सतोष बना रखा है ये स्वार्थी ब्राह्मण का काम है है ना? अब गर्वो ने बोले संसार है देखो तो हर जगह कहाता है ना हर जगह उसका यही ख्याल सब मतलबी है सब स्वार्थी हैं इसका नाम संसारी हुआ और वो सब आत्मविलास है अपना आप ही सर्व रूप से प्रकट हो रहा है ज्ञानाद्वैत हो गया और ये हमारा प्रभु जो है ना, क्या नाच रहा है इसका नाम हो गया प्रेमाद्व तो प्रेमाद्वैत ज्ञानाद्वैत और तो, तो तीनों प्रकार से अद्वैत होता है और महात्मा गांधी को सब एक सख्त देखते हैं उसने ये भी नहीं समझना की उनके लिए इसमें कोई फर्क रख दो अब देखा कृष्ण ने कि ये तो हमारे इतना तो त्याग कर दिया इतना प्रेम किया इतना त्याग किया ऐसा चीर हरण हुआ ऐसा हृदय हरण हुआ और ये देखती हैं अपनी ओर मेरी ओर नहीं देखती हैं खुद ऐसा देख लो अपनी ओर खोल दे तो अब आगे का प्रसंग आप चल सकता हूँ यहां प्रबूत समय स्वात्मा मिल्वा विश्व मनुगं जन जनयंदीश्रेणी सामनय सुरछंदम रजसुंदरितांग शृारस्किन हरि ओम शांति आपको सुनाया था कि जब भगवान श्रीकृष्ण गोपियों के साथ पूजा करने लगे तब तो काम को उन्होंने स्तब्ध कर दिया जैसे खंभा है ना खंभा न हिले न दो न बोले न सोचे स्तब्ध होना माने स्तंभित तो हो जाना हो स्तंभ के समान खंभे के समान हो जाने का नाम स्तब्ध होना है माने बाहर आए कृष्ण और इतनी कृपा इतना प्रेम गोपियों के ऊपर बरसाया कि उनकी स्वसुख की जो इच्छा थी वो मिल गई अब देखो एक साधन रूप विघ्न आता है पहले मैंने जब भागवत सुनाया था तो उसने सुनाया था कि भगवान की प्राप्ति में एक स्तर ऐसा आता है जहां धर्म भी विघ्न होता है जहां वेद भी विघ्न होता है जहां समाधि भी विघ्न हो जाती है तो उसी को श्रीमद् भागवत में वृषभासू धर्म में असुर आ गया ना अभिमान आ गया वृषोभा हो गया केसी असुर आया तो व्योमासुर तो आया तो वो निराकार में समाधि में अवस्थान हो गया तो जब भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ इतनी क्रीडा की कि बाहर किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रह गई शुद्ध प्रेम में काम का समावेश नहीं होता सब तो गोपियों के चित्र की दो स्त्री हो गए एक तो बाहर कुछ नहीं चाहिए तो मतवाली मतवाली सी हो गई और एक अपने सौभाग्य का अनुसंधान करने लगी तो मैं आ गया तो परमात्मा की प्राप्ति में मैं में निष्ठा होना यदि इस शास्त्र के अनुसार समाधि लगाना होता और बाहर की कामना मिटती और मैं में स्थिति हो जाती तो बोलते तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम ये योगी निष्काम होकर अपनी चित्त चित्रवृत्ति का निरोध करके आ, अपने स्वरूप में स्थित हो गया लेकिन प्रेम के मार्ग में भक्ति के मार्ग में आत्मनिष्ठा जो है दृष्टा के स्वरूप में स्थिति ये भी बेहन है सब कुछ भूल के बैठे हैं तो भगवान भी भूल गए बोले ये नहीं समझना कि सब कुछ भूल गए ये बहुत बढ़िया प्रेम के मार्ग में इस बात को बुरा मान गया अयोध्या में संतों की सभा जुड़ी हुई एक सर्जन लेके पंखा घर थल। गए पंखा झलते झलते ऐसा आनंद आया आंख आक में आंसू आए और शरीर में रोमांच हुआ अब तो क्या सौभाग्य है हमारा कि आज संतों को पंखा जलने का मौका मिला और ऐसा आनंद का उद्रेक आया कि बेहोश होके गिर पड़े। पंखा छूट गया दो चार संत उठे उनको वहां से हटाया उनके ऊपर पानी छिड़का उनको होश में ले आए बोले भाई देखो सेवा की निष्ठा दूसरी है और आनंदा स्वादन की निष्ठा दूसरी है अब तुम पंखा झलने के अधिकारी नहीं होना अब इस अधिकार से वंचित हो गए तो जो अपने आप में मजा लेने लग जाता है वो प्रेम का अधिकारी नहीं रहता तो उसको तो सेवा जब करनी है तो अपना सुख अगर चाहिए था तो सेवा के मार्ग में क्यों चले अपन मार्ग भ्रष्ट हो गया अगर दूसरे की ओर मन गया तो भी सेवा के मार्ग से भ्रष्ट हो गया तो, तो व्यभिचार हुआ मन जाने को ही व्यभिचार बोलते हैं वो संस्कृत भाषा में दूसरे की ओर मन जाने का ही नाम व्यभिचार है और अपने में यदि मन आया तो सेवा से वंचित हो गए तो गोपियों के श्रीकृष्ण प्रेम में विघ्न आ रहा तो वो विघ्न कैसे आया कि श्रीकृष्ण ने उनका बड़ा सम्मान कर दिया एवं भगवत कृष्णात् लब्धमा आत्मन आत्मा स्त्रीण मिन्का भुवि तासाम तत्मद वीक्ष्यनमेश भगवत कृष्ण माना महात्म बोले ये श्रीकृष्ण परमा आकर्षक सबके तो तो मन को लेता है और भगवान है संपूर्ण सौंदर्य माधुर् लेकिन एक बात साथ और महात्मा भी है। अकेले भगवान होते तो ये बात न बनती और अकेले महात्मा होते तब भी न बनती ये तो परमात्मा भी है और महात्मा भी है ये डबल है ना भगवान श्री कृष्ण जो है ये डबल है दुर्बल है तो दुर्बल होने का अर्थ क्या हुआ महात्मापन में बल क्या है महात्मापन का कि उसको वो मंत्र मालूम है एक मंत्र होता है वो मंत्र होता है इस सांप के बिल में हाथ तो डाल दे लेकिन सांप के काटे का जहर न करे ऐसा मंत्र होता है तो महात्मा लोग जो होते हैं उनको ये मंत्र मालूम होता है वो क्या होता है कब विमुक्त चित्त होते हैं महात्मा श्री सुंदर स्वामी ने लिखा है विमुक्त चित्तार उनका चित्त ही संसार से मुक्त है आत्मा मुक्त है तो बात नहीं उनका चित्त संसार से मुक्त है माने वे चाहे जब चाहे जहा चाहे जिसको छोड़ सकते हैं ये ये महात्मा की विशेषता है बैठे ही बैठे वही शरीर बोलना बंद कर देखना बंद कर दे महात्मा महात्मा माने क्या होता है कि जिसका चित्त छूट चुका है जब सूक्ष्म शरीर ही छूट गया अपना नहीं रहा तो सूक्ष्म शरीर में जो आने जाने वाले हैं उनका छूटना नारायण को जब शीशे ही फोड़ सकते हैं तो शीशे में दिखने वाली परखाई की क्या गिनती जो पीछे उठा के फोड़ सकते हैं तो बोले भाई देखो अपने मार्ग में ठीक चलो प्रेम के रास्ते में चले तो तुम्हारा मन अपने प्रियतम में होना चाहिए और अपने प्रियतम को छोड़ अगर ये सोचने लगे कि हम बड़े सुंदर, हमारे बिना कृष्ण नहीं रह सकते ना। ना। ना। उनके पीठ पर हाथ हम जैसे नचावे वैसे नाचो ना। तो मान कृष्ण ने मान दिया कि सचमुच गोपी हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते उनके पीछे पीछे घूमते है उनके इशारे पर नाचते है उन्होंने समझा कि हम बड़ी सौभाग्य होती हमारे सौंदर्य माधुर्य पर मुग्ध हो करके कृष्ण हमारे वर्ष में हो गए एवं भगवता कृष्णात लब्ध माना महात्मना तो बड़ा मान उनको प्राप्त हुआ अब वो कहती है कि दुनिया है। अब दुनिया भर की औरतों को सोच रही हैं तो देखो क्या मन क्या है तो आत्मानी स्त्रीनाम मानवियो व्यधिकम भोवी वो कहती हैं दुनिया में कौन ऐसी औरत है जो हमारी बराबरी कर सके आपका लक्ष्मी है क्या सरस्वती है नब दुनिया भर क्या इंद्राणी है अब वो महाराज ऋषि कुमारी और नाग कुमारी और राजकुमारी और देव कुमारी दुनिया भर की गोपियों के दिमाग में घूमने लग गई कि है कोई हमारी बराबरी करने वाली और कृष्ण सामने से भूल गए अब वो अपनी बराबरी करने वाली गोपी ढूंढने लग गई दूसरी स्त्री ढूंढने लग गई है कोई हमारे बराबर कृष्ण ने कहा की अच्छा अब तुम लोग थोड़ी देर घूमो हमारी जरूरत तुमको नहीं है हमारी जरूरत नहीं है तो लो हम तो तासाम तत्मदीक्ष स केशव अरे ये ब्रह्मा को विष्णु को शंकर को नचाने वाले हैं विधि हरिशंभ नावन हारे केशवये प्रता केशव ब्रह्मा विष्णु महेश को नचाने वाले तो जादू सत्यता से जड़ माया नाच नदी तो सहित सहाय अपने मददगारों के सहित माया नदी जिनके इशारे पर नाचती है वो सबको नचाने वाले प्रभु किसी के साथ नाच रहे हैं तो उसके प्रेम के अधीन होकर उसके उसके के गुणों हो के अहंकार के अधीन होकर तो भगवान ने सोचा कि गोपिया तो मस्ती में आ गई कोई आनंदानगत समाधि में तरह ही आनंद का अनुभव करने लगी कोई सौतों से अपने को बढ़कर के समझने लगी कोई ये समझने लगी कि मैं इतनी सुंदरी की कृष्ण हमारे ऊपर मोहित अपने में डूब गए तो ये जो आत्म लीनता है अपने में लीन होना है व्यक्ति में लीन होना है ये परमात्मा की प्राप्ति में देखा है इसलिए भगवान ने कहा कि यह विघन निवारण करना चाहिए ये।, ये बात हमने बिल्कुल प्राकृत दृष्टि से हो दुनियादारी की दृष्टि से ये बात कही अब भगवान की बीजा के दृष्टि से विश्वास करता हूं भगवान की बीला में यह पद्धति है कि भगवान को एक रस आनंद रूप है, ना? सम आनंद एक रस आनंद ये परमात्मा का स्वरूप है उसमें न घटता कुछ न बढ़ता कुछ बोले आनंद जो है वो न घटता है परमात्मा का न बढ़ता है एक रस दृष्टि पैदा होती है तब भी एक रस आनंद बढ़ती है तब भी एक रस आनंद और डूब जाती है तब भी अरे घड़ा मिट्टी में दिखाई पड़े तब भी मिट्टी और डूब जाए तब भी मिट्टी लग्न होए घट मृतिका में तभी मिट्टी और मग्न हो जाए मृतिका में तभी मिट्टी तरंग उठे तो भी जल और डूब जाए तो भी जल ये तो हर हालत में परमात्मा का आनंद तो एक दिन किसी भक्त ने भगवान से प्रार्थना किया कि तो भगवान आप ये कई तरीके रहते हैं ना तो जैसे रोज रोज कोई खीर खाए तो उसमें स्वाद नहीं आता है है? और रोज रोज, रोज हलवा खाए रोज पूरी खाए रोज मालपुआ तो उसमें क्या मजा आएगा तो जरा आ इसको बदलना चाहिए तो भगवान ने कहा हमारा जो मजा है रस है वो तुमको हमेशा मिलते मिलते ऐसा लगता है कि बासी पड़ गया भागना का जा भगवान ने भगा दिया हो अब जब भगवा भग, भगा दिया अब तो वो रो चिल्लाए हाथ पाओ पीछे जब खूब व्याकुल हो लिया तब आके सामने भगवान खड़े हो गए हा भगवान आ गए बड़े प्रेमी बड़े कृपालु बड़े वक्त वक्त बोले क्यों भाई अब कैसा लगता हूँ तो बोले महाराज आज बहुत नीचे लगते हैं आज तो आनंद आपका बढ़ गया तो ये आनंद कैसे बढ़ा है ना ये विरह में से निकला हो न बिना विप्रलम्बे न संभोग पुष्टि बिना विप्रलम्ब के माने बिना विलोग के संयोग का रस आता नहीं है जब बीच बीच में चटनी अचार खा लेते हैं ना तब तो मीठी चीज का जो मजा है वो बढ़ जाता है इसी प्रकार जब बीच बीच में विरह आ जाता है तब तो संयोग का आनंद जो है वो बढ़ जाता है तो भगवान का आनंद बढ़े कैसे आपको पहले कई बार सुनाया होगा कि भगवान के मन में स्वयं एक बार संकल्प उठा कि हम अपने आनंद को और बढ़ाओ तो तो अनंत है अब अनंत को बढ़ाओ अनंत का गुना करो अनंत का दुगुना कितना होगा बताओ कई लोग अनंत अनंत बोलते हैं अनंत अनंतान अब अनंतानंत क्या होगा अनंत का तो गुना तो होता नहीं ना अनंत में अनंत उसी को कहते हैं जिससे बड़ी कोई चीज ना हो सके तो भगवान के मन में आया कि हम अपना आनंद बढ़ावे तो जब बढ़ाने चले तो न तो उम्र बढ़ी क्योंकि पहले से ही अनंत तो थोड़ा उम्र और अपनी बढ़ा दो सौ पचास बरस की उम्र होती तो बढ़ा के सौ दो सौ कर देते तो उम्र तो पहले से अधिनाशी तो बोले कि आओ देश में बढ़ावे बोले एक मील में दो मील में हो तो उसको दस मील पचास मील कर दे तो वो भी नहीं बढ़ा उसमें भी भगवान थे है ना अपने आनंद की उम्र बढ़ाने में भी फेल हो गए और लंबाई चौड़ाई बढ़ाने में भी फेल हो गए तो बोले आओ जरा घन घन कर देखा घन करना माना ठोस बना कहते हैं मथुरा के एक चौबे पिता पुत्र तो तो दोनों लड्डू खा रहे थे वो तो बच्चे ने पानी पी लिया तो चौबे ने एक चपत लगाया एक लड्डू क्यों नहीं खाया पानी क्यों पीता है तो बच्चे ने कहा पिताजी पानी इसलिए पिया कि वो जो लड्डू ऊपर गले तक लग रहे थे ना वो जरा नीचे बैठ जाए बराबर हो जाए तो दो चार लड्डू और खाए तो एक चपत और लगाया बोले पहले क्यों नहीं बताया हमको नहीं तो हम भी ऐसा ही कर पे है न तो वो लड्डू को भीतर घन करने के लिए जैसे पानी पिया जाता है ना वैसे भगवान अपने अपने आनंद को अगर घन करने के लिए ठोस बनाने के लिए हैं? और कोई उपाय करें तो वो पहले से ही इतना घनी भूत है इतना ठोस है कि उसमें ठोस करने की कोई जगह नहीं तो भगवान न तो लंबाई चौड़ाई बढ़ाने में सफल हुए और न तो उम्र बढ़ाने में सफल हुए अनादि अनंत और परिपूर्ण और घन सदघन चिदघन आनंद घन अब कैसे बढ़ावे तो भगवान ने एक युक्ति निकाली हो भगवान जो चाहते हैं तो कर लेते हैं फेस्त होते नहीं। तो क्या युक्ति निकाली बोले आनंद तो एक ही है लेकिन उसके आस्वादन करने वाले अंतकरण यदि अनेक हो जाएं। जाए तो आनंद तो अनंत है ना पर उसके रस लेने वाले अंतकरण गंगा जी की धारा बह रही है मान लो नहीं बढ़ सकती पर उसमें एक गाय पानी पीती है एक गाय की जगह अगर हजार गाय आके पानी पिए लाख गाय आके पानी पिए तो मजा बढ़ गया ना गंगा जी का तो पीने वाले बढ़ जाएं तो रसक स्वरूप जो भगवान है ना वो अपने आनंद को बढ़ाते कैसे हैं तो पीने वालों को बढ़ा करके बढ़ाते हैं उनके जितने प्रेमी अधिक बढ़ेंगे उतना उनका आनंद और बढ़ेगा नारायण तो अभी ये नारायण कहो कि गोपियों का आनंद और बढ़े भगवान के मन में आया कि गोपियां इतना प्रेम हमसे करती ये अपराकृत जगत दिव्य जगत की बात है ये दुनियादारी की बात नहीं भगवान के मन में संकल्प आया कि गोपियां हमसे इतना प्रेम करती हैं, तो इनका आनंद पढ़ना चाहिए बोले कैसे बढ़ेगा तो अगर हम मिले ही मिले रहेंगे तब तो आनंद एक रत रहेगा और यदि थोड़ी देर के लिए बिखुड़ जाएंगे तो इनका आनंद और बढ़ जाएगा देखो बिखुड़ने में भी प्रेम है अपने प्रेमी को और सुख देने के लिए अपने प्रेमी को और आनंद देने के लिए भगवान ने कहा कि थोड़ी देर के लिए अगर विद हो जाए तो गोपियों को आटा दाल का जो भाव है ना वो मालूम हो जाएगा है ना कि श्री कृष्ण के विरह में कितना दुख है और फिर मैं मिलूंगा तो उनको बड़ा आनंद आएगा इसलिए थोड़ी देर के लिए भगवान ने यह भूमिका बनाई कि हम अंतर्धान हो जाए तो अंतर्धान होने के लिए कुछ उसमें शिक्षा भी चाहिए तो उन्होंने ही गोपियों की नजर उनकी सुंदरता की ओर से उनको एक बड़प्पन की ओर फेंक दिया अब गोपियां देखने लगी कि हम बड़ी सुंदरी और हम बड़ी गुणौती और हम बड़ी बड़ी है न अपनी ओर देखने लगी तो अपनी ओर देखने से उनका मजा कम हो गया हो और जब उनका मजा कम हो गया तो भगवान वहां से चले गए तो और कम हो गया जब और कम हो गया तब तो वो व्याकुल हुई और जब व्याकुल हुई तो फिर भगवान उनके सामने प्रकट हो गए तो नारायण जैसे कोई मणि हो और उसके प्रकाश से कमरे में उजेला होए, मालूम न पड़ता हो लोग न समझते हो कि ये उजेला किसका है कहाँ से आ रहा है और उससे एक चदरा रख दिया तो क्या हुआ कि घर में अंधेरा बोले अरे कुछ नहीं सूझता कुछ नहीं सूझता है और जब लोग व्याकुल हुए अंधेरे को देख करके तो फिर चदरा हटा दिया और फिर वो मणि का प्रकाश जो है वो जगमग जगमग जगमग करने लगा बोले अरे भाई मणि में तो बड़ा प्रकाश तो इसी प्रकार भगवान जो है वो अपने को लोगों के बीच में जो छिपाते हैं ना ये मान भी भगवान ने भेजा ये मद भी भगवान ने भेजा अपनी योग माया से कहा कि अरे योग माया तू कोई ऐसी युक्ति कर जिससे गोपियों का आनंद बढ़ जाए तो योग माया ने कहा कि अच्छा महाराज आप आनंद बढ़ाना चाहते हैं तो हम गोपियों के मन में थोड़ा मद और थोड़ा मान पैदा कर देते हैं जब इनके अंदर मान और मद पैदा हो तो आप अंतर भान हो जाओ छिप जाओ क्योंकि जहाँ संसार में मान और मद होता है वहाँ भगवान का दर्शन नहीं हो सकता बना कोई सोच चाहे कि हमको भान पीछे भगवान का दर्शन होते हैं, नारायण है ना नशे में नारायण एक साधु का आश्रम का हो नारायण कहो है ईश्वर के पास ऐसी तो वो क्या करते थे बड़ी गुप्तरी से वहाँ प्रसाद बनता था और इसमें जो शंकर दिवाली गुबी है ना वो थोड़ी थोड़ी डाल दी जाती और उसका चिन्ह था उनके सामने प्रसाद रखा होता दो तरह के प्रसाद रखे होते किसको कौन देना किसको कौन देना जब लोग आश्रम में आते ना एक पेड़ा उठा के दे दिया बोले अब्जा भजन कर रहे हाँ आये हो ऐसी साधु के आश्रम में आये हो भजन नहीं करते अब वो जाके महाराज सरोवर के किनारे बैठे तो थलकने लगा थोड़ा दिल ऊपर को तो, है ना बोले आ हाँ देखो ना कैसा आश्रम है दिव्य आश्रम है यहाँ आने पर तो दिल थलकने लगा नारायण कहो अभी नशा पी के धरे ध्यान तो नशा पी के कोई ध्यान करे तो क्या उसका उसका ध्यान लगेगा तो ऐसे ध्यान नहीं लगता है बोले भाई नोट जिनके तिजोरी में रखते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं संसार मिथ्या है संसार मिथ्या है संसार है। आ, माने नोट नोटातिरिक्त जो संसार है तो मिथ्या है उसका ही ऐसे <laughs> तो कहीं संसार ऐसे कहीं संसार मिथ्या होता है तो ये जैसे नशा पी करके भगवत रथ का अनुभव नहीं हो सकता बोले शराब के न हम तो महाराज जब थोड़ा पी लेते हैं हमारे मित्र है। से बहुत पुरानी बात है वो ग्रंथ लिखते थे ग्रंथ लिखते हैं 20 ग्रंथ करीब करीब उनके सपे हुए मिलते हैं बाजार में तो वो थोड़ा पी के तरफ लिखते थे भगवान अब उसमें कौन सी समाधि लगेंगी और कौन से भगवान मिलेंगे और बोले घमंड में चूर हैं अपने आप को देख रहे हैं और बोले कि आप इसमें ब्रह्म ज्ञान का निरूपण कर रहे हैं तो बाबा ये नशे की हालत में और अभिमान की हालत में ये प्रेम और ज्ञान है ना ये दोनों चीजें नहीं हो सकते ये बात भगवान को बताना था दुनिया के जीव तो होते क्या चीज है अगर भगवान की प्राण प्यारी गोपियां भी मद में और मान में आ जाएं तो उनके बीच से भी भगवान अंतर्धान हो जाते हैं दूसरों की तो बात ही क्या तो भगवान अंतर्धान हो गए हो नारायण कहो एवं भगवत कृष्णा लब्धमान महात्म आत्मान में स्त्रीण मान इन्द्यम भूमि तासाम तत्सौ मदम वीक्ष मानम च के गौड़ेश्वर संप्रदाय के महापुरुषों ने इस श्लोक की व्याख्या जरा दूसरे रहने सकती है वो कहते हैं कि गोपियों में श्री राधा रानी एक हैं और बाकी गोपियों का स्तर दूसरा है तो और गोपियों को तो मध हुआ अपने सौभाग्य का मत कि हम भी राधा रानी के बराबर हैं। जैसे हम हमसे क्या उनमें क्या पर लगे हैं जैसे हमारे साथ नाचते हैं उनके साथ भी नाचते हैं और राधा रानी को मान हुआ साधारण प्रणय हर जैसे मुझसे प्रेम करते हैं वैसे ही इन गोपियों से भी प्रेम करते हैं तो हमको गोपियों के बराबर बना दिया सासाम तो सब सौभाग्य तो मदम और गोपियों को हुआ अपने सौंदर्य का सौभाग्य तो का मध और राधा रानी को हुआ मान अब भगवान जब अंतर्धान हुए तो प्रसमाय प्रसाद आयोजन गोपियों का तो जो मध था उसको मिटाने के लिए कि तुम लोग अपने को राधा रानी के बराबर मत समझो इस अभिमान में मत फूलो बोला तो सुनो और प्रसाद आया एकांत में ले जाकर के राधा रानी को मनाने के लिए है ना? न उनको पांव छूके उनका श्रृंगार करके कर देखो हम सब गोपियों से ज्यादा प्रेम करते हैं कैसे कर सबको छोड़ के तुमको एकांत में ले आए ना देख लो अब तो बराबर बराबरी की बात नहीं रही ना तुम सबसे बड़ी हो तो उनके प्रसादन के लिए उनको खुश करने के लिए उनको खुश करने के लिए राधा रानी को और बाकी गोपियों का जो सौभाग्य का गर्व है उसको तोड़ने के लिए भगवान अंतर्धान हो गए अब अंतर्धान होने पर क्या दशा हुई अंतर हिते भगवती सहसै व्रजांगना अत्यस्तमचाणा करूथ बम अनुराग स्मृत विभ्रमे क्षित मनोरमालाप विहार तो विभ्रम आक्षिप्त चित्ता प्रमदार विशेषता जगृहु सदात्मिक अंतर्हित भगवती ये संस्कृत भाषा की बड़ी विलक्षणता है अंतर्हित का अर्थ है चिंता और अंतरहित का अर्थ है भीतर से भलाई करना अंतर माने भीतर और हित माने भलाई भीतर से किसी की भलाई करना और बाहर से शक्ति बरतना इसका नाम होता है अंतरहित होना और अंतरहित होना माने छिप जाना। तो भगवान छिप गए लेकिन गोपियों की उन्होंने भलाई की क्योंकि उनके अंदर जो मद मान आया था उसके निवारण के लिए ही तो छिपे ना तो उनकी भलाई हो गई भगवान उनको मिल गए अब गोपिया जो हैं वो ढूंढने लगी तो बताया कि अपने को ऐसी भूमि ये दवा दवा जो हुई ना ये चिकित्सा है मद और मान की चिकित्सा इस चिकित्सा का वो रूप प्रकट हुआ गोपियों के जीवन में गत्या अनुराग स्मित विभ्रमे ही चले तो कृष्ण की तरह मुस्कुराए तो कृष्ण की तरह आ खिले तो कृष्ण की तरह ये कि माने न केवल मन में कृष्ण बल्कि तन में और चेष्टा में कृष्ण ही कृष्ण हो गए हो इतनी तनमेता हो कहा तो कृष्ण को भूल करके अपनी याद कर रही थी हम ऐसे हम ऐसे हम ऐसे और कहा अपनी याद भूल गई और कृष्ण ही कृष्ण की कृष्ण ही कृष्ण की याद आ गई ये बड़ी भारी एक ये प्रेम की बात है प्रेम ऐसे ही उसको हैं जहां अहम की विशेषता मिट जाए और किसी किसी का महाराज जब अपने कुत्ते से प्रेम हो जाता है उससे बात करो तो सिवाय कुत्ते की बात के दूसरी बात करना पसंद नहीं करता ये प्रेम की महिमा उसी का गुणानुवाद गाता है, उसी का गुणानुवाद श्रवण करता है किसी किसी को अपने नौकर से प्रेम हो जाता है, उसी की चर्चा दिन भर करता है तो मनोरमालाप विहार विभ्रमई बोले तो कृष्ण की तरह, जलें तो कृष्ण की तरह, है नकल करें तो कृष्ण की तन्मय हो गई अपने आप पहले दुनिया को भूल करके कृष्ण के भी आए और फिर कृष्ण को भूल करके अपने को याद करने लगे अब कृष्ण ने इलाज किया इनके दोष का इनके रोग का इलाज जब हुआ तब क्या हुआ तो बोले बस कृष्ण ही कृष्ण कृष्ण ही कृष्ण अब तो महाराज सबसे पूछे अनुसंधान एक मनुष्य तो थे दो तो उसके मन में परब्रह्म परमात्मा की जिज्ञासा थी कि हम परमेश्वर को जानना चाहते हैं। लेकिन वो ये सोचे हमको वो मिला था अभी उसका पूरा नाम पता याद नहीं आ रहा है वो बोला कि महाराज हम ब्रह्म को तो जानना चाहते हैं लेकिन ये जो भिखारी साधु गंगा किनारे घूमते हैं और बरकरी मान मान खाते हैं इनके पास जाके मैं कैसे प्रश्न करूं कि तुम हमें ब्रह्म बताओ हमको तो जब कोई जैसे हम सिंहासन पर बैठने वाले हैं वैसे जब कोई सिंहासन पर बैठने वाला छत्र धारण करने वाला जिसके सामने मसाज जलती हो है? जब हमारे संस्था सर... हाँ, जब हमारी जोड़ का मिलेगा तब न हम उससे जाकर पूछेंगे अब देखो इसमें बात क्या हुई ये ज्ञान भी प्राप्त करना चाहते हैं और अभिमान भी अपना रखना चाहते हैं तो चाखा चाहे प्रेम रस और राखा चाहे मान एक ज्ञान में दो खड़क देखे सुने का कोई राजा खा हो कोई की बात है एक जगह हम लोग गए थे तो माला पहनाने की बात है तो हमारे साथ कोई सफेद कपड़े वाले महात्मा तो उन्होंने कहा कि महाराज हम जिदुआ कपड़े वालों को तो अपने हाथ से माला पहना रहे लेकिन सफेद कपड़े वाले को हम माला कैसे पहना आप विचार करके देखो भाई हम जो सिंहासन पर बैठा महात्मा है उससे तो हम पूछ सकते हैं लेकिन जो ये अवभूत है धरती में रहता हुआ है विरक्त है विधायी है उससे भला हम कैसे पूछेंगे तो जब जिज्ञासा होती है ना जब प्रेम में व्याकुलता आती है नारा। तो तब ये नहीं देखा जाता कि हम किससे पूछ रहे हैं और किसके द्वारा संदेश भेज रहे हैं बोला बहुत बिकला और चेतना हाँ यक्ष ने अपनी प्रिया के लिए संदेश भेजा बादल के द्वारा क्योंकि जब प्रेम में आदमी व्याकुल होता है तब उसको ये ख्याल नहीं रहता है कि हम किससे पूछ रहे हैं और भगवत जहां मिल जाए रत्न वहा उठा तो गोपियों ने पप्रक्षरम बही भूतेश पुरुषां वनस्पति वो जाके बड़ से पूछने तो तुमने हमारे प्यारे श्याम सुंदर को देखा है दीपक पाकर का जो वृक्ष होता है उससे जाके है ये तीनों बड़े बड़े थे जमुना के किनारे जो छोटे छोटे वृक्ष थे उनसे पूछता है अरे ये तो सिर उठा बैठे हैं क्या बताऊंगे बोले अरे तीर्थ के, तो के पंडे सरीखे हैं है ना ये पंडों को कहीं ईश्वर का पता होता है वो तो केवल अपनी तो दक्षिण ही पूजा जानते हैं परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान कैसे कराएंगे वो तो एक किम्बरती जो होगी कथा कहानी होगी वो सुना देंगे ईश्वर का ज्ञान थोड़ी कराएंगे लताओं के पास बोले अरे ये तो सौसिया करते हैं बोला हमको क्यों तुलसी जी के पास गए बोले बाबा ये तो अपने बराबर किसी को समझती ही नहीं और ढूंढते घूमते तो ये प्रेम में जो अपने प्रियतम मरने की तीव्र इच्छा होती तो है उस इच्छा का ये फल है कि ये ख्याल छोड़ करके कि कौर हमको बता सकेगा कौर नहीं सबसे दूर से चले जा रहे जब कभी जंगल में रास्ता भूल जाते रहे हो आप लोगों के जीवन में शायद ना आया हो हम कभी कभी भूल गए चित्रकूट एक बार गए वो जानकारी घाट से आना था बाजार में तो हमने सोचा सीधा ही चल पड़े अब सीधा ही चल पड़े तो कहां से कहां कुछ मालूम ही न पड़े बड़े बड़े नाले बड़े बड़े कोफ बड़ा जंगल है न अब तो बाबा कैसे रास्ता मालूम पड़े जाकुर हो गए उस समय जो रास्ता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो इच्छा हुई थी ना कि से भी रास्ता मिल जाए उसकी जब याद करते हैं तब तो मन में यही आता है कि हाँ ईश्वर की प्राप्ति के लिए किस रास्ते से ईश्वर मिलेगा व्यागुरता हो गए अपने मन में तो ऐसी हो एक महात्मा से किसी ने पूछा की ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा कैसी होनी स्नान करने के लिए जब नदी में गए आ गया अब जब वो होने लगा पानी पीने लगा हो जोर लगा के निकला बोले महाराज आप तो हमको मार रहे थे बोले नहीं मार नहीं रहे थे तुमको बता रहे थे कि संसार से निकलने के लिए और ईश्वर को पाने के लिए कैसी इच्छा अपने मन में होनी चाहिए पानी में से निकलने के लिए बाहर आने के लिए जैसी इच्छा तुम्हारे मन में हो रही थी ना ऐसी इच्छा करिए ईश्वर की प्राप्ति हो गई गोपियां व्याकुल हो गई व्याकुल और तन्मय हो गए अब उन्होंने क्या किया कि कृष्ण की लीला प्रारंभ और एक गोपी जो है वो सखा बन गई और दूसरी गोपी कृष्ण बन गई उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और बांसुरी बजाने की मुद्रा में खड़ी हो गई कहते तो मैं कृष्ण हूं एक कृष्ण की चाल की नकल करके चलने लगी कृष्णो हम पश्चिम इस शिव हम सोहम बोलते है ना और गोपी बोली कृष्णो हम मैं कृष्ण हूँ कृष्ण गतिम ललिता तनम देखो मैं कैसे कैसा बढ़िया चलती मेरी चाल तो देखो ना, ना। कृष्ण की चाल उसके मन में समायी हुई है वो ऐसे चल के बताती है मैं कृष्ण हूँ देखो कैसा बढ़िया मैं चलता हूँ देखो इधर तमय हो गई हो अभिनय करने लग गई गोपियां सब सब नाटक तन्मय एकदम तर्मय उसके बाद उन्होंने देखा कृष्ण के चरण चिन्ह उससे जब आगे बढ़ी तो बड़ी विचित्र एक स्थिति देखी उन्होंने जैसे आकाश में से बिजली जो चमकती है ना वो चमकने वाली बिजली आ करके धरती पर गिर गई हो जैसे कोई सोने की मूर्ति हो जैसे कोई चंपाक लता हो ऐसे उन्होंने देखा धरती पर कोई पड़ा हुआ है जब पास गई तो देखा रहा अरे ये क्या करती उठाया हो जल छिड़का उनको अपने को भूल में बिल्कुल अपना दुख भूल गई उनको होश में किया उनसे पूछा कि तुम्हारी गति ऐसी क्यों हुई ये एक प्रेम की बात है कभी कभी प्रेम में दिखाने की बात ना हो जाती है जब श्री राधा और कृष्ण एकांत में गए और बड़ी सुंदर लीला आनंद की लीला हुई तो राधा रानी के मन में आया कि मुझे तो ये आनंद मिल रहा है और ये जो हमारी गोपियां हैं उनको देखने को नहीं मिल रहा है उनके मन में आया कि गोपियां भी कैसे देखें हैं कृष्ण ने कहा कि अच्छा मैं तो तुम्हारे साथ और तुम गोपियों की याद कर रही हो लो तुमको गोपियों में भेजता हूँ फिर जब ढीला करूंगा तब देखना बोला उन्होंने कहा मैं कंधे पर दर्ज आओ कंधे पर और कंधे पर बैठने लगी तो गाय वे भी बेहोश होकर करके वहां गिर पड़ी हे हे हाँ, नाथ रमण प्रेष्ट क्वासी क्वासी महाभुज दास आस्ते कृपनाया सखे सखे बरसे हे नाथ हे रमण हे परम प्रेष्ट प्रियतम मैं तुम्हारी दासी हूँ आज्ञा हूँ दौड़ो दौड़ो तुम्हारी भुजाएं तो बहुत लंबी हैं। जहां हो वहीं से मुझे पकड़ करके उठा लो बस तुम तो मुझे ये बताओ कि तुम मेरे साथ हो तुम कहीं गए नहीं हो मुझे ये बताओ जब गोपी आई अब यह हुआ कि चलो ढूंढे तो संपूर्ण बन में उन्होंने ढूंढा फिर गोपियों के मन में एक ख्याल आया कि यदि हम इस अंधकार वन में चादनी खरी हुई है लेकिन इतने वृक्ष हैं कि वृक्षों की छाया में तो अंधेरा ही मालूम पड़ता है तो यदि अंधकार मय वृक्षों की छाया में घनी झाड़ी में हम कृष्ण को ढूंढने जाएंगी और वो मिलना चाहते नहीं हैं, तो जितना जितना हम झाड़ी में उतना ही उतना वो और घनी झाड़ी में चले जायेंगे उनके पाव में कहीं कांटा न लग जाए उनके शरीर में कहीं कोई डाली न लग जाए कहीं खिल न जाए कोई कीड़ा मकोड़ा उनके पाँव के नीचे न आ जाए उनको बड़ी तकलीफ होगी तो चलो हम भले जिंदगी भर उनके विरह में घुल घुल के मर जाएंगे लेकिन उनको तकलीफ नहीं देंगी वो एक क्षण अपने प्रियतम को दुख होता हो और उससे बचाने के लिए प्रेमी को यदि करोड़ कल्प दुख भोगना पड़े तो प्रेमी का ये भाव होता है कि हम जन्म जन्म का जुग जुग का करोड़ कल्प का दुख अपने ऊपर लेते हैं लेकिन हमारे प्रियतम को एक क्षण के लिए भी दुख का आभास प्राप्त नहीं होवे ये प्रेम की ये प्रेम की स्थिति है अपने प्रियतम के एक क्षण के दुख को हटाने के लिए प्रेमी अपने लिए करोड़ कल्प का दुख भी वरण करता है तो गोपियों ने कहा हम विदा का दुख सहेंगी लेकिन श्याम सुंदर के पांव में कहीं कोई कांटा कुछ घर न जाए इसलिए लौट जाएं लौट जाए अब तो गोपियों की स्थिति ये की शरीर घर भूल गया शरीर भूल गया तदमनस्कार सदा ला तद विचेषा तद सदात्मिका तदगुणा ने वायनों न आत्मा गाराणी सदस्मरू न उन्हें अपने शरीर की सुध न घर की शुद्ध बस कृष्ण में मन कृष्ण की वाणी नारायण कृष्ण ही उनके वचन में और कृष्ण की ही उनके शरीर चेष्टा और कृष्ण के ही गुण का गान और वे सब वही जहां खोए थे न बोले भाई चीज मिलती कहाँ है कि जो चीज जहाँ खोती है वो चीज वहीं मिलती है तो जमुना किनारे से चले गए हैं, तो चलो जमुना जी के फुले पर और वहाँ इकट्ठी होकर के गोपिया अब गाती हैं श्री कृष्ण को बुलाने के लिए